महाभारत शांति पर्व द्वास अधिक द्विशततमोध्याय व्यासि का सुखदेव को सृष्टि के उत्पत्ति क्रम तथा युग धर्मों का उपदेश व्यास वाच ब्रह्म तेजोमय शुक्रम यदम जगत एक ब्रह्म भूतर जंगम व्यासी कहते हैं बेटा तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है उसे से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है उस एक ही ब्रह्म से स्थावर और जगदम दोनों की उत्पत्ति होती है अहर मुखे विबु संसते अदया जगत अग्र एव महूतम आशो व्यक्तात्मक पहले क आए हैं ब्रह्मा जी अपने दिन के आरंभ में जागकर कर अविद्या अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं सबसे पहले महत्व प्रकट होता है उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है अभिभू ये चार चिस्मन यसृत सप्तमानसान दुर्गम बहुधा गाभ प्रार्थना संशयात्मकम उस मन की दूर तक गति है तथा तो वह अनेक प्रकार से गमनागम करता है प्रार्थना और संशय वृत्तिशाली वह मन से संयुक्त होकर संपूर्ण पदार्थों के अभिभूत करके साथ मानस ऋषियों की सृष्टि करता है इन सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार है मरीचिंग पुलस्त पुल वशिष्ठ सप्तमानिर्मित हिते महाभारत शांति पर्व 340 सौ अंगिरा अत्रि पुलस्त पुलह क्रतु और वशिष्ठ ये सातों महर्षि तुम्हारे ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं मन सृष्टि विकुरुते चो्यमान सशिक्षाया आकाशम जायते तस्मा त शब्द गुणम विदोह फिर सृष्टि की इच्छा से प्रीत होने पर मन नाना प्रकार की सृष्टि करता है उससे आकाश की उत्पत्ति होती है आकाश का गुण शब्द माना गया है आकाशा तो विकुर्वाणा सर्वगंधवी बलवान जायते वायु तस् स्पर्शो गुण होता तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तब उससे पवित्र और संपूर्ण गंधों को वहन करने वाले बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है उसका गुण स्पर्श माना गया है वायोरपि वि कुकुर्वाणा ज्योतिर्भवते भास्वरम जायते फिर वायु में भी विकार होता है और उससे प्रकाश पूर्ण अग्नि तत्व प्रकट होता है वह अग्नि तत्व चमचमाता हुआ एवं दिप्यमान है उसका गुण रूप बताया जाता है ज्योतिषोपि वि भव्य पोरसात्मिका अद्योगवहाँ भूमि सृष्टि उच्यते फिर अग्नि तत्व में विकार आने पर रस में जल उत्पत् तत्व की उत्पत्ति होती है जल से गंध का वहन करने वाली पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है इस प्रकार पंच महाभूतों की सृष्टि बताई जाती है गुणा सर्वस्थ पूर्व से प्राप्त यथायाच तुण स्मृत पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने पूर्ववर्ती सभी भूतों के गुण धारण करते हैं इन सब भूतों में से जो भूत जितने समय तक जिस प्रकार रहता है उसके गुण भी उतने ही समय तक रहते हैं उपलब्ध्याप्त चेत गंधम के चिंद्रुजूर नहीं पुरात अं। पृथिव्यामेव तेम विद्या अपाम वायोच यदि कुछ मनुष्य जल में गंध पाकर अयोग्यता अयोग्यतावश यह कहने लगे कि यह जल का ही गुण है तो उनका वह कथन मिथ्या होगा क्योंकि गंध गंधवास्तव में पृथ्वी का गुण है अतः उसे पृथ्वी में ही स्थित जानना चाहिए जल और वायु में तो वह आगंतुक की भांति स्थित होता है एते सप्त नाना प्रिथक प्रिथक प्रिथक। ना शक्तुवन प्रजा स्रष्टुम असमागम्य कृष्ण सह ये नाना प्रकार के शक्ति वाले महत्व मन अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूत सात पदार्थ पृथक पृथक रहकर जब तक सबके सब, सब मिल न सके तब तक उनमें प्रजा के सृष्टि करने की शक्ति नहीं आई ते समेत महात्मा अभिशंसता शरीर प्राप्त तथा पुरुष उचित परंतु ये था तो व्यापक पदार्थ ईश्वर की इच्छा होने पर जब एक दूसरे से मिलकर परस्पर सहयोगी हो गए तब भिन्न भिन्न शरीर के आकार में परिणत हुए उस शरीर नामक पुर में निवास करने के कारण जीवात्मा पुरुष कहलाता है शरीरम श्रेणा भवती मूर्ति महत्सव रथात्मकम तमा बिशंति भूतानी महांति सहकर्मणाम पंच महाभूत दस इंद्रिया और मन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 भूतों के आदिकर्ता जी ही तपस्या के लिए समस्त सूक्ष्म भूतों को साथ लेकर समष्टि शरीर में प्रवेश करके स्थित होते हैं इसलिए मुनिजन उन्हें प्रजापति कहते हैं सविश्रृज भूतावराणी चराणि च तथा श्री ती ब्रह्मा देवर से पितृमानवान्न लोकान् नदी समुद्राश्चिशला बनस्पति नर किन्नरक्षांशु पशु मृगोरगान अभ्ययम चव्यम चय सवरजंगम तन्नंतर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं वे ही देवता ऋषि पितर मनुष्य नाना प्रकार के लोक नदी समुद्र दिशा पर्वत वनस्पति किन्नर राक्षस पशु पक्षी मृग तथा सर्पों को भी उत्पन्न करते हैं अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चलाचर प्राणियों की सृष्टि भी उन्हीं के द्वारा होती है तेजा ये यानि कर्माणी प्रागृष्ट्या प्रतिपेद प्रतिपाद्य सृज्यमान पुनः पुनः पूर्वकल्पीय सृष्टि में जिन प्राणियों द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं दूसरे कल्पों में बारंबार जन्म लेने पर वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं हिंसा हिंसे धर्मा धर्मृता नृते तद्भाता प्रपद्यंते तस्मा तत्स रोचते एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा कोमलता कठोरता धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों या दोषों को अपनाता है दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को वह पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है महाभूते सुना इंद्रिया मूर्ति विनियोगम चूतावत आकाश आदि महाभूतों में शब्द आदि विषयों में तथा देवता आदि की आकृतियों में जो अनेकता और भिन्नता है तथा प्राणियों की जो भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति है इन सब का विधान विधाता ही करते हैं के परस्कारम तो प्राहु कर्मस मानवाह दैव मृत्य परे भूत चिंतका कुछ लोग कर्मों की सिद्धि में पुरुषार्थ को ही प्रधान मानते हैं दूसरे ब्राह्मण देव को प्रधानता देते हैं और भूत चिंतक नास्तिक गण स्वभाव को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं पौरषम कर्म दैव च फलवृत्ति स्वभावत पृथक भूतानिवेकम तुकेचन कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ देव और स्वभाव से अनुगृहित कर्म इन तीनों के सहयोग से फल की सिद्धि होती है ये तीनों मिलकर ही कार्य साधक होते हैं इनका अलग अलग होना कार्य की सिद्धि का हेतु नहीं होता है एतमेवच तमेवन च न चो भे नुभे न कर्मस्था विषय सत्वस्थ कर्मवादी इस विषय में यह पुरुषार्थी कार्य साधक है ऐसा नहीं कहते ऐसा नहीं है अर्थात पुरुषार्थ नहीं दैव कारण है यह भी नहीं कहते दोनों मिलकर कार्य सिद्धि के हेतु हैं यह भी नहीं कहते और दोनों नहीं हैं यह भी नहीं कहते हैं तात्पर्य यह है कि वे इस विषय में कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं परंतु जो सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित हुए योगी हैं वे समदर्शी हैं अर्थात सम अर्थात ब्रह्म को ही कारण मानते हैं तपो ने श्रेय समझनो तस् मूलम श्रमो दम तेन सर्वान्पनोति जान काम आन मन से जीव के कल्याण का मुख्य साधन है तब का मूल है शम और धम पुरुष अपने मन से जिन जिन कामनाओं को पाना चाहता है उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है तपसा तदवाप नोति यदूतम थ्री ते जगत तद्भूत सर्वेशम भूतानाम भवती प्रभु तपस्या से वह उस परमात्मा सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है जिससे इस जगत की सृष्टि होती है तब से परमात्म स्वरूप होकर मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है ऋषि तब सा वेदान अध्यय संत अधि निशम अनादिधना विद्या वागुस्त्रेष्टा स्वयं भुवा तपके ही प्रभाव से महर्षि गण दिन रात वेदों का अध्ययन करते थे तप शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद वेदमय वाणी का प्रथम उच्चारण किया ऋषीण नाम, नाम धेया नयाच वेदेशुसृष्ट नानूपम ना चूतावर्तन वेद शब्द एवाद निर्मीते स ईश्वर ऋषियों के नाम वेदोक्त सृष्टिक्रम के अनुसार रचे हुए सब पदार्थों के नाम प्राणियों के अनेक विध रूप तथा उनके कर्मों का विधान यह सब कुछ वे ऐशर्वशाली प्रजापति सृष्टि के आदिकाल में वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही रहते हैं नामधे चुषिणाम जायजते सुजाता अन्यभ्यो विध धात्यज वेदों में ऋषियों के नाम तो है ही सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के भी नाम है अजन्मा ब्रह्मा जी अपने रात्रि के अंत में अर्थात नूतन सृष्टि के प्रभात काल में अपने द्वारा रचे गए सभी पदार्थों का दूसरों के लिए नाम निर्देश करते हैं नाम वेद तप यज्ञाक्षालोक सिद्ध फिर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद आदि के नाम वर्ण और आश्रम के भेद तप श्रम धम कृथ्ठ अर्थात चंद्रायणी व्रत कर्म संध्योपासन आदि नित्य कर्म और ज्योतिषोम आदि यज्ञ बताएं ये नाम आदि लौकिक सिद्धियाँ हैं आत्मसिधिशु प्रोचते दथि क्रम यदुक्त वेद वहाँ गहन वेद दर्शि तदंतु यथात क्रमयोगी न लक्ष्यते आत्मा के मोक्ष की सिद्धि तो वेदों के दस उपायों द्वारा बताई जाती है जो गहन दुर्बोध्य ब्रह्म वेद वाक्यों में वेद दर्शे विद्वानों द्वारा वर्णित हुआ है और वेदांत वचनों में जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्रम योग से लक्षित होता है स्वाध्याय गार्हस्य संध्या वंदनादि कृष्णतांद्रायण आदि यज्ञ पुरतक कर्म योग दान गुरुसुश्रुता और समाधि ये दस क्रमय योग है कर्मजो यृथ भाव द्वंदयुक्त दैहीन तमात्मा सिद्धिर्विज्ञा झहाति पुरशो बला देहाभिमानी जीव को जो यह पृथक पृथक शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का भोग प्राप्त होता है वह कर्म जनित है मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा उसे द्वंद्व भोग को त्याग देता है तथा ज्ञान के ही बल से आत्म सिद्धि अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है द्रहणे वेदितव्य शब्द ब्रह्मा परम चयत शब्द ब्रह्मणे निष्णात परम ब्रह्मा अधिगछति ब्रह्म के दो स्वरूप जानने चाहिए एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का पूर्ण विद्वान है वह सुगमता से पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है आलम्भय क्षत्राश्चय परिचार्यज्ञा शुद्राह तपोयज्ञा द्विजात ब्राह्मणों के लिए तप ही यज्ञ है क्षत्रियों के लिए हिंसा प्रधान युद्ध आदि यज्ञ है वैश्यों के लिए घृत आदि हविष्य की आहुति देना ही यज्ञ है और शूद्रों के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही यज्ञ है त्रेतायुगि यज्ञ द्वापर विप्लव जानते यज्ञ कलियुगे तथा यह यज्ञों का विधान त्रेता युग में ही था सतयुग में नहीं द्वापर से क्रमशः क्षीण होते हुए यज्ञ कलयुग में लुप्त हो जाते हैं अपृथक धर्मो मृत्याचन कामयाष्टि पृथक दृष्टा तपोभि तप एवच सतयुग में अद्वैत धर्म में निष्ठा रखने वाले मनुष्य ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद तथा सकाम स्टियों को ज्ञान रूप तपस्या से भिन्न देखकर इन सब को छोड़ केवल ज्ञान रूप तपस्या में ही संलग्न होते थे त्रेतायाँ तो समस्ता ये प्रादुरासन्महाबलायता जंगमा चर्वत त्रेतायुग में जो महाबली नरेश प्रकट हुए थे वे सबके सब समस्त चराचर प्राणियों के नियंता थे त्रेतायाँ संगता वेदा जग्ञावरणाश्रमास्तथा संरोधादायुष्टे थे भ्रंस्यंते द्वापर युगे त्रेतायुग में वेद यज्ञ और मरणाश्रम धर्म सुव्यवस्थित रूप से पालित होते थे परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता होने से लोगों में इनके पालन का उत्साह कम हो गया वे वेद यज्ञ आदि से च्युत होने लगे दृश्यन्ते नंत वेदांत चलियुगे खिला उसीदंते सहय्या कलयुग आने पर तो कहीं वेदों का दर्शन होता है और कहीं नहीं होता है उस समय केवल अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं कृते युगे यस्तु धर्मो ब्राह्मणेश प्रदेशते आत्म वस्त तपोवसु श्रुतवस्ु प्रतिष्ठिता सत्युग में जिस चारों चरणों वाले धर्म की चर्चा की गई है वह अन्य युगों में भी मन को वश में रखने वाले तपस्वी एवं भेद भेदताओं की ज्ञाता ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित देखा जाता है सधर्म व्रत संयोगम यथा धर्मम युगे युगे विक्रियंत स्वधर्मस्था भेदागम सत्युग में मनुष्य स्वभाव के अनुसार यज्ञ व्रत और तीर्थाटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युग में वेदवादी एवं सधर्मनिष्ठ पुरुष शास्त्र के कथनानुसार धर्म के राज में विकार को प्राप्त होते हैं यथाविश्वां परंत जंगम स्थानी तथा धर्मयुगे युगे जैसे वर्षा काल में जल की वर्षा होने से स्थावर और जंगम समस्त पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्षा बीतने पर उनका ह्रास होने लगता है उसी प्रकार प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की वृद्धि एवं ह्रास होते रहते हैं यतर्तु स्वृत लिंगाणि नाना रूपाणी पर्य तानि नान देव तथा ब्रह्मा हरादिषु जैसे वसंत आदि ऋतुओं में फूल और फल आदि नाना प्रकार के ऋतु चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न ऋतुओं में उन चिन्हों का दर्शन नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में भी सृष्टि रक्षा और संहार की शक्तियाँ कभी न्यून और कभी अधिक दिखाई देती है वेतम कालनाधन तथा तत्पुरस्ता तत्सुते स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सत्युग त्रेता आदि के रूप में काल भेद का विधान किया है वह अनादि और अनंत है वह काल ही लोक की सृष्टि और संहार करता है बेटा यह बात मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ दधाते प्रभु स्थानम भूता नाम संयमो स्वभाव न इवर्तन ते द्वंद युक्ता भूरिष खाल ही संपूर्ण प्राणियों को संयम और नियम में रखने वाला है वही उनकी उत्पत्ति के लिए स्थान धारण करता है सारे प्राणी स्वभाव से ही द्वंदों से युक्त होकर अत्यंत कष्ट पाते हैं सर्वकाल क्रियावेदा कर्ता कार्यम कार्य क्रियापलम प्रोक्त ते पुत्र सर्विम तम परिपृक्षति बेटा तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने तुम्हें सृष्टि काल क्रिया वेद कर्ता कार्य तथा क्रियाफल आदि सब विषय बता दिए महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर बढ़ी शुका अनुप्रश्न ही द्वा त्रिशदिक दिशतमो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुखदेव जी का अनुप्रश्न विषय दो सौ बत्तीसवां अध्याय पूरा हुआ